खींचे चले आए आपकी कौन सी शक्तियों ने हमें खींच लिया मालूम नहीं पर आपके सामने आने तक हम एकदम निर्विचार ही थे और मानो एक चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे थे मैंने कहा कोई चुंबकीय शक्ति नहीं थी ये गुरुशक्तियां थी मैं तो दिखता हूं पर वे दिखती नहीं है जबकि वे हमेशा मेरे साथ होती है और वे ही मेरी सुरक्षा सदैव ही करती रहती है अभी भी वे कार्यरत है वे मुझे यहां तब तक रोक कर रखेंगी जब तक आगे का मार्ग आगे का रास्ता साफ नहीं हो जाता उनको मेरे रास्ते के आगे का भी दिखता है हम जब अपने जीवन में जाति धर्म रंग भाषा देश लिंग इन सभी शरीर की सीमाओं से परे हो जाते हैं तो हम अपने आप को एक आत्मा मानना प्रारंभ करते हैं और जब हम अपने आप को आत्मा मानने लगते हैं तो कई पवित्र आत्माओं की सामूहिकता हमें प्राप्त हो जाती है और वह सामूहिक शक्ति जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा मार्गदर्शन करती रहती है वही हमारी सुरक्षा भी करती है एक बार उनके क्षेत्र में पहुंच गए तो हम एक माध्यम मात्र हो जाते हैं और हमारे हाथ से बड़े बड़े कार्य भी संपन्न होने लग जाते हैं लेकिन मनुष्य ने ही निर्माण की हुई ये विभिन्न सीमाएं पार करना मनुष्य को अपने जीवन में आसान नहीं होता और वह अपने आप को उन सीमाओं में ही बंधा पाता है उन्हीं सीमाओं में रहकर उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है मनुष्य अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से मुक्त नहीं हो पाता जब तक मनुष्य को सदगुरु नहीं मिलते तब तक अच्छी संगत नहीं मिलती है और अच्छी पवित्र आत्माओं की संगत नहीं मिलती तो वह मुक्त नहीं हो पाता है क्योंकि जो चेतना शक्ति है उसे आप परमात्मा कहो भगवान कहो वह सब इन सब सीमाओं से परे होती है क्योंकि वह ना तो किसी धर्म विशेष की है ना किसी जाति की ना किसी एक देश की है वह इन सभी मानवीय सीमाओं से परे है उसे पाने के लिए हमें भी परे जाना होगा हमें ही परे जाना होगा वह इस पार नहीं आ सकती उसकी अपनी सीमाएं हैं, और जो उस पार चले गए वो पार हो गए हैं। उन सभी सीमाओं से पार पहुंच गए हैं वे दोनों शिष्य अभी अभी यानी पांच साल पूर्व ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस मार्ग में आए थे और उनके जो गुरु थे वे इस मार्ग में बचपन से ही थे उन्हें इस भूभाग की काफी जानकारी थी वे इस भाग में पहले कई बार आ चुके थे लेकिन इस बार जानकार होकर भी रास्ता भटक गए थे वे बोले शायद आपसे भेंट होने वाली होगी इसीलिए मैं रास्ता भटक गया अन्यथा इस रास्ते से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं इस बार प्रथम बार ही मैं रास्ता भटक गया क्यों भटक गया मैं सोच रहा था तो लगा आपसे भेंट हो इसीलिए ऐसा हुआ होगा मैं भी एक विशाल हृदय का मनुष्य हूं बौद्ध धर्म अपनाया है फिर भी मैंने मेरे दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले रखे हैं ताकि सभी धर्मों की अच्छी बातें मैं ले सकू बौद्ध धर्म ध्यान पर ही केंद्रित है लेकिन हम बौद्ध भिक्षु ही ध्यान साधना करते हैं मैं श्रीलंका भी जाकर आया हूं वहां भी हिंदू धर्म के देवताओं के समाज